उद्बोधन छब्बीस ग्यारह उन्नीस सुबह 7 बजे पिछले दिनों मां गुप्त महाराज अर्थात स्वामी सदानंद को देखने गई थी वे बीमार थे वशी और टाबू उनकी बड़ी सेवा कर रहे थे मां उसी का उल्लेख कर हम लोगों से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 कहीं 10-12 दिनों में थोड़ा बहुत पखाना होता था पर रात में जागना पड़ता था भोजन तो कोई अधिक था नहीं थोड़ी सी सूजी वह भी फूंज कर देनी पड़ती थी एक दिन उन्हें आंवला खाने की इच्छा हुई तब अकाल का समय था दुर्गाचरण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 उन सबके साथ उन्होंने थोड़ा सा भात खाया तब कहीं दुर्गाचरण ने प्रसाद पाया उस समय काशीपुर उद्यानवाटी में बहुत खर्च होता था तीन तीन रसोई बनती थी एक ठाकुर के लिए दूसरी नरेन आदि के लिए और तीसरी बाकी सबके लिए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 इसी प्रकार चल रहा था इसीलिए इतना कष्ट होने पर भी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा उद्बोधन ठाकुर घर चौदह चार उन्नीस सुबह का समय रोज ठाकुर पूजा के लिए जो फूल आता था वह लेकर मैं ऊपर गया समय अधिक हो चुका था इसीलिए मां ने कहा फूल जब दे जाना मां स्वयं पूजा की सारी व्यवस्था करती और पूजा करती थी हाथ के इशारे से उन्होंने मुझे पास बुलाया मां तख्त के ऊपर बैठी थी वे एक भक्त के बारे में पूछने लगी मां वह नीचे है मैं हां मां क्या करता है कुछ पढ़ता लिखता है मैं बीच बीच में शायद पढ़ता है मां मठ में जाएगा नहीं मैं नहीं उसकी जाने की इच्छा नहीं है मां तुम लोग उसे समझा बुझाकर कहना मैं मैंने तो बहुत कहा है अब तुम ही कहो जिससे वह मठ जाकर दो चार दिन रहे मां बेटा मैंने भी बहुत कहा है मेरे कहने से भी वह नहीं सुनेगा मठ में जाने से लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे इसीलिए वह किसी प्रकार जाना नहीं चाहता शरत ने मुझसे कितना कहा है उसे क्या महाराज की बात हम लोगों की बात जरा भी नहीं सुननी चाहिए मठ में जाकर कम से कम वहां दो दिन रहकर महाराज की बात मानकर आए ठीक तो है राखाल के साथ जाकर पुरी में कुछ दिन रहे ना अकेला कहां जाएगा खाना कहां से जुटेगा मैं खाने की कोई बात नहीं है भिक्षा मांगकर खाएगा किंतु जब महाराज और अन्य गुरुजनों ने कहा है तो उनकी बात रखने के लिए उसका एक बार जाना उचित है मां हां ठीक कहते हो गुरुजनों की बात है उसकी काम करने की ही इच्छा नहीं है काम नहीं करने से क्या मन ठीक रहता है 24 घंटे क्या ध्यान चिंतन हो सकता है इसीलिए काम लेकर रहना होता है उससे मन अच्छा रहता है यहां तुम लोगों का कामकाज कैसा चल रहा है मैं ठीक ही चल रहा है मां तुमने रामेश्वर जाने की बात लिखी थी बेटा नहीं गए अच्छा ही किया रास्ते में इतना उतरना चढ़ना जो पड़ता है मैं शरत महाराज ने कोशिश की थी पर इतना रुपया पैसा कहां से जुटता जाने से शशि महाराज के ऊपर ही खर्च का भार पड़ता मां हां हम लोगों की ही यात्रा पर शशि का हजार रुपया खर्च हुआ है दूसरे दिन मां ठाकुर घर के दक्षिण की ओर के कमरे में पान बना रही थी 11 बजे का समय होगा मैं ऊपर गया मां ने पूर्वोक्त भक्त के बारे में पूछा वह चला गया मैं हां कांजीलाल के यहां आज रहेगा हो सकता है कल भी रहे शरत महाराज ने कहा है यदि वह अभिमान अहंकार करके गया होगा तो दिन दिन और भी खराब होगा किंतु यदि लज्जित हो कैसे मुंह दिखाऊं, यह सोचकर गया हो तो हो सकता है ठाकुर की कृपा से उसके जीवन की दिशा बदल जाए और वह अच्छा हो जाए मां भला हुआ ही क्या है वह लड़का है लड़की तो नहीं तोड़ना सभी जानते हैं पर बना कितने लोग पाते हैं निंदा उपहास तो सभी कर सकते हैं किंतु उसे अच्छा भला कितने लोग बना सकते हैं मनुष्य में दुर्बलता तो है ही मैं शरत महाराज ने कहा उन्नत मन वाला होने से ही अकेले रहना संभव है नहीं तो जिसके मन में दोष है वह यदि अकेला रहे तो उससे उसकी और भी अधोगति होती है मां डर की क्या बात है ठाकुर रक्षा करेंगे कितने ही साधु क्या अकेले नहीं रहते मैं हृदय मुखर्जी अर्थात ठाकुर के भांजे और सेवक हृदय भी तो अंत में ठाकुर के संग से वंचित हो गया था मां अच्छी वस्तु का आनंद क्या कोई हमेशा के लिए ले सकता है मैं सुना है उन्होंने ठाकुर को बहुत कष्ट भी दिया था गाली गलौच भी की थी मां जिसने इतनी सेवा की वह क्या थोड़ी बहुत डांट डपट नहीं करेगा जो सेवा करता है वही ऐसा बोल सकता है जयराम वाटी एक बार आश्विन के महीने में दुर्गा पूजा की सप्तमी के दिन दो युवक भक्त श्री मां के पास जराम वाटी में उपस्थित हुए अष्टमी के दिन उन्होंने कमल फूल एकत्रित करके मां के चरणों में अंजलि दी उसके बाद एक ने कहा मां मुझे सन्यास दो दूसरे ने भी हां में हां मिलाई मां ने जरा अस्वाभाविक दृष्टि से हंसकर कहा सब होगा बेटे इतनी चिंता क्यों भक्त ने फिर जिद करके कहा पर सन्यास देना ही होगा मां हम लोगों को गेरवा दे दो इस बार मां ने कुछ गंभीर भाव से ही कहा गेरुवा से क्या होगा बेटे गेरुवा में क्या रखा है तुम लोगों ने विवाह तो किया नहीं है सन्यासी तो हो ही और जो जो आवश्यकता होगी वह क्रमशः पूरी हो जाएगी भक्त ने फिर कहा मां मेरी इच्छा होती है कि जनेयू कपड़े आदि सब फेंक कर त्रैलंग स्वामी के समान सदा भगवत चिंतन में मग्न होकर रहूं ने हंसकर कहा होगा बेटे होगा इस बार भक्त जरा अस्थिर हो कहने लगा तो मां फेंक देता हूं जनेऊ कपड़े सब फेंक देता हूं इतना कहकर वह कार्य रूप में उसे परिणत करने जा ही रहा था कि मां कुछ उद्विग्न होकर बोली रहने दो रहने दो समय होने पर सब आप ही खिसक जाएगा फिर भी उसकी जिद का अंत न था कहता था मां ठाकुर के पागलपन की एक बूंद मुझे दे दो मुझे पागल बना दो फिर कहता मां भक्ति वक्ति कुछ भी नहीं देती हो क्या ठाकुर का दर्शन नहीं कराओगी मां ने कहा होगा बेटे सब होगा फिर दोनों प्रणाम कर बाहर चले गए दोपहर में सभी प्रसाद पा रहे थे खीर खाकर भक्त बोल उठा यह कैसी खीर बनाई है कुछ भी अच्छी नहीं हुई मां ने हंसकर कहा क्या करूं बेटे यहां तो वैसा दूध मिलता नहीं केदार की मां पास थी बोली ठीक है बेटा तुम सब बेटे लोग तो हो सब सामान ले आना मां अच्छी तरह से खिलाएंगी यह बात उसके कानों में गई नहीं उसने कहा मां इस बार खाने से पेट भरा नहीं फिर से आकर पेट भरकर खाकर जाएंगे उद्बोधन में मुझे फिर एक बार दर्शन देना इस पर मां ने अपनी सहमति जताई सवेरे शिलांग से एक भक्त आया श्री मां के अवतारत्व के संबंध में अपना संदेह दूर करने के लिए उसने प्रण किया था कि जब तक सात बार उसे स्वप्न में श्री मां के दर्शन नहीं हो जाते वह उनके दर्शनों को नहीं जाएगा मां की कृपा से उसे सात बार स्वप्न में दर्शन हुए इसीलिए वह इस बार आया है शाम को विदा लेने के पूर्व उसने मां को प्रणाम करके कहा मां तो मैं चलूं और क्या कुछ आवश्यक है मां हां बेटा अवश्य है दीक्षा लेकर ही जाओ भक्त वह तो बाग बाजार में हो जाएगी मां नहीं बेटा वह हो ही जाए आज ही हो जाए भक्त पर प्रसाद जो पा लिया है उससे दोष नहीं होगा उसके बाद दीक्षा लेकर वह विदा हुआ जयराम वाटी से घर लौटने पर पूर्वोक्त पगले भक्त के मनोभाव में क्रमशः बहुत उग्रता आ गई ठाकुर के दर्शन के लिए वह व्यग्र हो उठा श्रीमा इच्छा मात्र से ही ठाकुर का दर्शन करा दे सकती हैं पर करा नहीं रही हैं यह सोचकर उसके मन में बड़ा मान जग गया अत्यंत खिन्न हो वह फिर से जैराम माटी आया और मां से बोला मां ठाकुर का दर्शन कराओगी या नहीं मां ने स्नेह भरे स्वर में कहा होगा बेटा इतना चंचल क्यों होते हो किंतु उसे और सहन नहीं हुआ गुस्से में भरकर बोला केवल बहाना बनाती हो यह लो तुम्हारी जब की माला मुझे और कुछ नहीं चाहिए यह कहकर उसने जब की माला मां की ओर फेंक दी मां ने कहा अच्छा ठीक है ठाकुर की संतान बने रहो किंतु वह रुका नहीं चला गया इसके बाद वह भक्त पूरी तरह से पागल हो गया वह मठ के सब सन्यासियों को गाली देकर पत्र लिखता श्रीमा को भी कटुक्ति करके पत्र देता अपने तरह तरह के उपद्रवों के कारण उसने मार भी खाई थी इस भक्त के संबंध में मैंने मां से पूछा था मां क्या उसने मंत्र को भी वापस कर दिया माला तो फेंक ही दी थी क्या कभी वह मंत्र को भी वापस कर सकता है मां ऐसा क्या कभी हो सकता है वह सजीव मंत्र है वह क्या वापस होता है जो मंत्र उसे एक बार मिला है वह महामंत्र है जिन गुरु के प्रति उसे एक बार प्रेम हुआ है वह क्या कभी दूर हो सकता है किसी ना किसी दिन जब वह स्वस्थ होगा तब तो इन सबके वह पैर पड़ेगा मैं मां ऐसा क्यों होता है मां ऐसा हो जाता है एक गुरु ही कितने लोगों को मंत्र देते हैं पर सब क्या समान होते हैं जो जैसा आधार होता है उसमें वैसा विकास होता है जयराम वाटी में उसने कहा था मां मुझे पागल बना दो मैंने कहा पागल क्यों होगे? बहुत से पाप किए बिना क्या कोई पागल होता है वह कहता था मेरे छोटे भाई ने ठाकुर का दर्शन किया है मुझे भी करा दो मैंने कहा खुली आंखों से क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा है हाँ, पर बंद आंखों से देख सकता है आंखें बंद रहने से क्या चित्र ख्याल में नहीं आता तुम्हारा छोटा भाई बच्चा ही तो ठहरा हो सकता है चित्र देखकर सोच रहा है कि उसने ठाकुर को देखा है तुम भी साधन भजन करो उनसे प्रार्थना करो तो तुम्हें भी दर्शन होगा मनुष्य खुद ही जान सकता है कि वह कितना आगे बढ़ा है उसे कितना ज्ञान चैतन्य हुआ है वह भीतर ही भीतर समझ सकता है कि उसे कितना ईश्वर लाभ हुआ है नहीं तो खुली आंखों से भला किसने उन्हें देखा है उद्बोधन में डांट खाकर वह भक्त बाग बाजार में गंगा के किनारे पड़ा रहता अथवा कभी उद्बोधन के चबूतरे पर बैठा रहता जब आता दोपहर में चबूतरे पर बैठकर थोड़ा बहुत खाकर जाता इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर उसे तरह तरह से समझा बुझाकर श्री मां की अनुमति से उसे उद्बोधन में उनके पास लाया गया मां उसे समझाने लगी ठाकुर कहते थे जो मुझे पुकारेंगे उनके लिए अंतिम समय में मुझे आना होगा यह उनके स्वयं के मुख से कही बात है तुम मेरे बेटे हो किस बात का डर है तुम क्यों इस तरह पागल बनकर रहोगे इससे तो उनकी बदनामी होगी लोग कहेंगे उनका भक्त पागल हो गया है क्या तुम्हारा ऐसा कुछ करना उचित है जिससे उनकी बदनामी हो जाओ घर जाओ और जैसे दस लोग रहते हैं वैसे ही खाओ पियो और रहो जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब वे तुम्हें दर्शन देकर ले जाएंगे उन्हें किसने प्रत्यक्ष देखा है बोलो तो सही एक नरेंद्र ने उन्हें देखा था वह भी तब जब वह बहुत व्याकुल था उस देश अर्थात अमेरिका में तब वह अनुभव करता था कि ठाकुर उसका हाथ पकड़े हुए हैं पर यह भी कुछ ही दिनों तक था अच्छा है जाओ घर जाकर रहो संसारी लोगों को कितना कष्ट है देखो ना उस दिन राम का लड़का मर गया तुम लोग सोकर निश्चिंत रूप से सांस लेकर बचे रहोगे फिर बोली मैं उस दिन पूजा कर रही थी पूजा करते करते इसका चेहरा देखा गोपाल के जैसे इसके छितरे हुए बाल उसी दिन कुछ देर बाद ही यह आकर उपस्थित हो गया देखा कि मां के इन उपदेशों और सांत्वना भरे शब्दों से भक्त को कुछ शांति मिली उस दिन प्रसाद पाकर वह अपने गांव लौट गया घर जाकर धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया था